कर्मयोग स्वामी विवेकानंद अनाशक्ति ही पूर्ण आत्म त्याग है इस संसार में हमें कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे प्रथम तो वे जो देव प्रकृति पुरुष कहे जा सकते हैं वे पूर्ण आत्म त्यागी होते हैं अपने जीवन की भी बाजी लगाकर दूसरों का भला करते हैं ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं यदि किसी देश में ऐसे सौ मनुष्य भी रहे तो इस देश को भी फिर किसी बात की चिंता नहीं परंतु खेद है ऐसे लोग बहुत बहुत कम हैं दूसरे वे साधु प्रकृति मनुष्य हैं जो दूसरों की भलाई तब तक करते हैं जब तक उनका स्वयं का कोई नुकसान न हो और तीसरे वे आश्रित प्रकृति के लोग हैं जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान तक करने में नहीं हिचकिचाते एक संस्कृत कवि ने चौथी श्रेणी भी बताई है जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते वे लोग ऐसे होते हैं कि अकारण ही दूसरों का नुकसान करते रहते हैं जिस प्रकार सर्वोच्च स्तर पर साधु महात्मागण भला करने के लिए ही दूसरों का भला करते रहते हैं उसी प्रकार सबसे निम्न स्तर पर ऐसे लोग भी हैं जो केवल बुरा करने के लिए ही दूसरों का बुरा करते रहते हैं ऐसा करने में उन्हें कोई लाभ नहीं होता यह तो उनकी प्रकृति ही है संस्कृत में दो शब्द हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रवृत्ति का अर्थ है होता है किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन या गमन और निवृत्ति का अर्थ होता है किसी वस्तु में निवर्तन या दूरगमन किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन का ही अर्थ है हमारा यह संसार यह मैं और मेरा इस मैं को धन संपत्ति प्रभुत्व नाम यश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का प्रयत्न करना जो कुछ मिले उसी को पकड़ रखना सारे समय सभी वस्तुओं को इस मय रूपी केंद्र में ही संग्रहित करना इसी का नाम है प्रवृत्ति यह प्रवृत्ति ही मनुष्य मात्र का स्वाभाविक भाव है चहुओर से जो कुछ मिले लेना और सब को केंद्र में एकत्रित करते जाना और वह केंद्र है उसका अपना मधुर अहम जब यह वृत्ति घटने लगती है जब निवृत्ति का उदय होता है तभी नीति और धर्म का आरंभ होता है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म स्वरूप हैं एक असत कर्म है और दूसरा सत्य निवृत्ति ही सारी नीति एवं सारे धर्म की न्यू है और इसकी पूर्णता ही संपूर्ण आत्मत्याग है जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों के लिए अपना शरीर मन यहाँ तक कि अपना सर्वस्व निछावर कर देता है तभी मनुष्य को कर्म योग में सिद्धि प्राप्त होती है सत्कार्यों का यही सर्वोच्च फल है कि किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र न पढ़ा हो किसी प्रकार ईश्वर में विश्वास न किया हो और अभी भी न करता हो चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी प्रार्थना न की हो परंतु केवल सत्कार्यों की शक्ति उसे यदि उस अवस्था में ले जाए जहाँ वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उपसर्ग करने को तैयार रहे तो हमें समझना चाहिए कि वह उसी लक्ष्य को पहुंच गया है जहां एक भक्त अपनी उपासना द्वारा तथा एक ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा पहुंचता है अतः आपने देखा ज्ञानी कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं एक ही स्थान पर आकर मिल जाते हैं और वह स्थान है आत्मत्याग विभिन्न दर्शनों और धर्मों में आपस में कितना ही मतभेद क्यों न हो जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करने को उद्यत रहता है उसके समक्ष सभी मनुष्य ससंभ्रम उठ खड़े होते हैं उसके सामने भक्ति भाव से माथा नवाते हैं यहाँ किसी प्रकार के मता मत का प्रश्न नहीं है यहाँ तक कि वे लोग भी जो धर्म संबंधी समस्त विचारों पर नाक भौ सिकोड़ते हैं जब इस प्रकार का संपूर्ण आत्मत्यागपूर्ण कोई कार्य देखते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा सम्पन्न हुए बिना नहीं रह सकते क्या आपने यह नहीं देखा एक कट्टर मतांध ईसाई भी जब एडविन ऑर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया एशिया का आलोक नामक ग्रंथ को पढ़ता है तो वह भी बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धालु हो जाता है और ये वे बुद्ध थे जिन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया आत्मत्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी भी बात का प्रचार नहीं किया इसका कारण केवल यह है कि मतान्ध व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका स्वयं का जीवन लक्ष्य और उन लोगों का जीवन लक्ष्य जिन्हें वह अपना विरोधी समझता है बिल्कुल एक ही है एक उपासक अपने हृदय में निरंतर ईश्वरीय भाव एवं साध भाव रखते हुए अंत में उस एक ही स्थान पर पहुंचता है और कहता है प्रभो जैसी तेरी मर्जी वह अपने नाम से कुछ बचा नहीं रखता यही आत्मत्याग है एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उसका यह तथाकथित भासमान अहम केवल एक भ्रम है और इस तरह वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता है यह भी आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है अतएव हम देखते हैं कि कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों यहाँ पर आकर मिल जाते हैं प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्म प्रचारकों ने जब हमें यह सिखाया था ईश्वर जगत से भिन्न है जगत से परे है तो असल में उसका मर्म यही था जगत एक चीज है और ईश्वर दूसरी और यह भेद बिल्कुल सत्य है जगत से उनका तात्पर्य है स्वार्थपरता निस्वार्थता ही ईश्वर है एक मनुष्य चाहे रत्न खचित सिंहासन पर आसीन हो सोने के महल में रहता हो परंतु यदि वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है तो वह ब्रह्म में ही स्थित है परंतु एक दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो चिथड़े क्यों न पहनता हो सर्वथा दिन हीन ही क्यों न हो पर यदि वह स्वार्थी है तो हम कहेंगे कि वह संसार में घोर रूप से लिप्त है हम कह रहे थे कि बिना कुछ बुरा किए हम न तो भला कर सकते हैं और न बिना कुछ भला किए बुरा ही तो अब प्रश्न यह है कि यह सब जानते हुए हम कर्म करें किस प्रकार इस समस्या की मीमांसा करने के लिए हम इस संसार में अनेकानेक संप्रदाय उठ खड़े हुए जो बड़ी लापरवाही से यह प्रचार कर गए कि धीरे धीरे आत्महत्या कर लेना ही इस संसार से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहे तो अनेक छोटे छोटे जंतुओं और पौधों का नाश करके अथवा अन्य किसी न किसी का कुछ न कुछ अनिष्ट करके ही तो रह सकता है इसलिए उनके मतानुसार इस संसार चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है मृत्यु जयनियों ने अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में इसी का प्रचार किया है यह शिक्षा ऊपर से तर्क संगत तो अवश्य प्रतीत होती है परंतु इसकी ठीक ठीक मीमांसा गीता में पाई जाती है और वह है अनासक्ति अपने जीवन के समस्त कार्य करते हुए भी किसी में आसक्त न होना यह जान लो कि संसार में होते हुए भी तुम संसार से नितांत पृथक हो और जहाँ जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपने लिए नहीं है यदि कोई कार्य तुम अपने लिए करोगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा यदि वह सत्कार्य है तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरा है तो बुरा परंतु जो कोई भी कार्य हो यदि तुम वह अपने लिए नहीं करते तो इसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा इस भाव को स्पष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से कहा है यदि किसी में यह बोध रहे कि मैं इसे अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ तो फिर वह चाहे समस्त संसार की ही क्यों न हत्या कर डाले अथवा स्वयं ही क्यों न हो जाए पर वास्तव में वह न तो हत्या करता है और न हत ही होता है इसलिए कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो संसार में ही रहो जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो परंतु यदि यह सब तुम्हारे ही भोग के लिए हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है तुम्हारा लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए पहले अहम भाव को नष्ट कर डालो फिर समझ संसार को आत्मस्वरूप देखो यही तो प्राचीन ईसाई लोग भी कहा करते थे वृद्ध मनुष्य को नष्ट कर डालना चाहिए इस वृद्ध मनुष्य का अर्थ है यह स्वार्थ पर भाव कि यह संसार हमारे ही भोग के लिए बना है अतः माता पिता अपने बच्चे को यह प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं ऐ प्रभो तूने यह सूर्य और चंद्रमा मेरे लिए ही बनाए हैं मैंने उस ईश्वर को सिवाय इसके कि वह इन बच्चों के लिए यह सब पैदा करता रहे और कोई काम नहीं था अपने बच्चों को ऐसी मूर्खतापूर्ण शिक्षा मत दो फिर एक दूसरे प्रकार के भी मूर्ख लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि ये सब जानवर हमारे मारने खाने के लिए ही बनाए गए हैं और ये सारा संसार मनुष्य के भोग के लिए है यह सब मेरी मूर्खता है एक शेर भी कह सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति मेरे ही लिए हुई है और ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है हे प्रभो मनुष्य कितना दुष्ट है कि वह अपने को मेरे सामने उपस्थित नहीं कर देता जिससे मैं उसे खा जाऊं देखिए मनुष्य आपका नियम भंग कर रहा है यदि संसार की उत्पत्ति हमारे लिए हुई है तो हम भी संसार के लिए ही पैदा किए गए हैं यह बड़ी कुत्सित धारणा है यह संसार हमारे भोग के लिए ही बनाया गया है और इसी भयानक धारणा से हम बद्ध रहते हैं वास्तव में यह संसार हमारे लिए नहीं है प्रतिवर्ष लाखों लोग इसमें से बाहर चले जाते हैं परंतु उधर संसार की कोई नजर तक नहीं लाखों फिर आ जाते हैं संसार जैसे हमारे लिए है वैसे ही हम भी संसार के लिए हैं अतः ठीक ढंग से कर्म करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम आसक्ति का भाव त्याग दें। दूसरी बात यह है कि हमें अपने आप को कर्म से एक नहीं कर देना चाहिए हम एक साक्षी के समान रहें और अपना काम करते रहें चले मेरे गुरुदेव कहा करते थे अपने बच्चों के प्रति वही भावना रखो जो एक दाई की होती है वह तुम्हारे बच्चे को गोद में लेती है उसे खिलाती है और उसको इस प्रकार प्यार करती है मानो वह उसी का बच्चा हो पर जो ही तुम उसे काम से अलग कर देते हो त्यों ही वह अपना बोरिया बिस्तर समेट तुरंत घर छोड़ने को तैयार हो जाती है उन बच्चों के प्रति उसका जो इतना प्रेम था उसे वह बिल्कुल भूल जाती है एक साधारण दाई को तुम्हारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को लेने में तनिक भी दुख न होगा तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भाव धारण करो तुम्हें उनकी दाई हो और यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है तो विश्वास करो कि ये सब चीजें जिन्हें तुम अपनी समझते हो वास्तव में ईश्वर की है अत्यंत कमजोरी कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण कर लेती है यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है यह अहंकार की ही समस्त आसक्ति की जड़ है और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है हमें अपने मन को यह भली भांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं सबकी सहायता प्रकृति से होती है यदि हम से हम में से लाखों लोग न भी रहे तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी तुम्हारे हमारे न रहने से प्रकृति के द्वारा बंद न हो जाएंगे दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर रहे हैं यही तो हमारे तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है जीवन में सीखने योग्यही सबसे बड़ी बात है जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे तो हम फिर कभी दुखी ना होंगे तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ बैठ सकते हैं इससे हमारी कोई हानि ना होगी